भारतीय दर्शन बौद्ध दर्शन संवृत्ति सत्य की आवश्यकता उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट है कि संवृत्ति सत्य तुक्ष है फिर इसे किसी प्रकार स्वीकार करने की आवश्यकता की क्या है इसके उत्तर में नागार्जुन ने स्पष्ट कहा है व्यवहार मेंनाश्रित परमाथों न परमार्थम परमागम्य निर्वाणम नधिगम्य व्यवहार की सहायता के बिना परमार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता और परमार्थ को बिना जाने हुए निर्वाण को नहीं प्राप्त किया जा सकता पारमार्थिक तथ्य अनिर्वचनीय है अवांग मनस गोचर है उसका ज्ञान संसारी वस्तुओं के द्वारा ही होता है असत्य के द्वारा सत्य का एवं माया के द्वारा परम तत्व का ज्ञान होता है कहा गया है असत्य वर्तमान स्थित्वा ततः सत्यम समीहते इसलिए समृद्धि सत्य को स्वीकार करना पड़ता है समाधि की आवश्यकता स्वानुभूति के द्वारा ही परमार्थिक सत्य का ज्ञान हो सकता है इसके लिए समथ, चित्त की एकाग्रता रूप समाधि की आवश्यकता है इस समाधि के अभ्यास से प्रज्ञा का उदय होता है साधक समाहित चित्त होता है और उसी से उसे परम तत्व की अनुभूति होती है समाधि के लिए वैराग्य अपेक्षित है एवं ध्यान शील शांति वीरिय ध्यान तथा प्रज्ञा इन छह पारमिकताओं का ज्ञान तथा अभ्यास करना चाहिए इन अभ्यासों के बिना परम तत्व अर्थात शून्यता का ज्ञान नहीं हो सकता इन सभी के लिए मुख्य कर्तव्य है समझ की सेवा तत्पस् तपस्चरण इसके बिना न तो ज्ञान होगा और न दुख की आत्यंत की निवृत्ति ही होगी यही शांति ने कहा है समथेन विपश्यनासु युक्तः कुरते क्लेश विनाश मित्यवेत्य समथः प्रथम गवेशणीय स च लोके निरपेक्ष इस प्रकार ज्ञान तथा कर्म दोनों के द्वारा शून्य की अनुभूति साधक कर सकता है इनमें भी प्रथम समथ का ही अभ्यास करना उचित है उसके द्वारा प्रज्ञा का उदय होता है यही बुद्ध का चरम लक्ष्य था इस विषय को शून्यवाद में ही आकर लोग अनुभव कर सकते हैं भारतीय न्यायशास्त्र की उन्नति वस्तुतः बौद्धों के साथ आस्तिकों के तर्क वितर्कों का परिणाम है प्रमाणशास्त्र के ऊपर इनके ग्रंथ बड़े महत्व के हैं इनमें से कतिपय आचार्यों का नाम तथा उनके ग्रंथों की चर्चा मात्र यहाँ की जाती है जिससे हमारे पाठकों के मन में उसे विशद रूप से जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो दिग् प्रमाण समुच्चय धर्म कीर्ति प्रमाण वार्तिक प्रज्ञाकर्मित्र वार्तिकारंकार ज्ञानश्री श्री संग्रह रत्न कीर्ति निबध संग्रह या मारी ये आचार्य तथा इनके ग्रंथ बौद्ध न्याय के मुख्य ग्रंथ कहे जाते हैं भारतवर्ष में न्याय शास्त्र का बहुत ऊंचा स्थान है इसे आंवीक्षिकी कहते हैं उपनिषदों में वाको वाक्य के नाम से इसका उल्लेख है बुद्ध के उपदेशों को सुनकर तरंग में आकर जब लोग घर द्वार छोड़ जंगल में भिक्षु बनकर रहने लगे क्रमशः आवेग के शांत होने पर वे लोग अपने पद से विचलित हो गए समाज को छोड़कर तपस्या के लिए जंगल की शरण ली वहाँ भी सफलता न मिली तथा भटकने लगे उपहास के भय से समाज में न लौट सके और न कोई सिद्धि ही प्राप्त कर सके समाज में लाने के लिए विद्वानों के प्रयत्न को तर्क से विफल करने में ये लोग परम चतुर थे। सतर्क चतुर्थे के के समय गौतम ने वर्तमान न्याय सूत्र की रचना की वाद जल्प वितंडा आदि उपायों के द्वारा बौद्धों के विचारों का खंडन होने लगा उसी समय से बौद्ध तथा आस्तिकों में तर्क के आधार पर शास्त्र विचार आरम्भ हुआ यह तर्क वितर्क परंपरा दसवीं सदी तक निरच्छिन्न चलती आई इसमें भाग लेने वाले बौद्ध विद्वान नागार्जुन असंग दिग्नांग धर्मकीर्ति, धर्मोत्तर, शांत रक्षित, कमलशील रत्नकीर्ति, रत्नाकर आदि बहुत प्रसिद्ध हैं इनके ग्रंथ भारतीय तर्कशास्त्र के सुदृढ़ स्तंभ हैं इनको पढ़कर बौद्धों के ठोस पांडित्य का परिचय हमें मिलता है खेद है कि उनकी सांप्रदायिकता के साथ साथ उनका पांडित्य भी भारत से लुप्त हो गया परंतु ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि वह बाद के दर्शन शास्त्रों के अध्ययन से हमें यह स्पष्ट मालूम होता है कि बौद्ध और बौद्धतर की तार्किक विचारधारा ने भारतीय आध्यात्मिक चिंतन को बहाकर काल के अनंत और अगाध गर्भ में सदा के लिए डुबो दिया विद्वानों की दृष्टि शुष्क तार्किक दृष्टि हो गई परस्पर खंडन मंडन में ही उनकी समस्त मानसिक शक्ति लग गई तत्विचार गौण हो गया शांति प्रिय भारतीयों की दृष्टि सदा के लिए बहिर्मुखी हो गई और एक प्रकार से अशांति का राज्य स्थापित हो गया व्यक्तिगत रूप में आध्यात्मिक विचार तो सदैव रहा है किंतु अधिकांश लोगों की प्रवृत्ति अंतर्मुखी न हो सकी भारतवर्ष में शांति की धारा पुनः न बढ़ सकी